पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र चौतीस दसवां मांस भक्षण करने वाले तो योग मार्ग के अधिकारी ही नहीं हो सकते इसलिए मांस तो सदा अभक्ष ही है मादक पदार्थ शराब भंग सुल्फा सिगरेट बीड़ी आदि लाल मिर्च खटाई तेल गरिष्ठ वादी कोष्ठबद्धता करने वाले और कफवर्धक तथा तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन न करें ध्यान तथा प्राण के उत्थान से उत्पन्न होने वाली खुश्की और गर्मी को दूर करने के लिए दही छाछ और मट्ठे का सेवन कदापि न करें इससे वायु आदि के कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं ऐसी अवस्था में घृत बादाम का छौका तथा मीठे बादाम का रोगन और दूध लाभदायक होता है 11 मैथुन कुसंग क्रोध शोक भय आदि उत्पन्न करने वाली बातों तथा अधिक शारीरिक परिश्रम वाले कार्यों से इन दिनों बचा रहे बारहवा आहार सूक्ष्म सात्विक स्निग्ध पदार्थ दाल मूंग सब्जी लौकी पपीता आदि दूध घी घृद और बादाम कासनी सौंप काली मिर्च का चौका जिसकी विधि एवं मीठे स्वास्थ्यवर्धक फल मेवे का रहना चाहिए तेरह शरीर का शोधन वस्ती एनिमा से होता रहे आँतों में मल न रहने पावे न कब्जी रहे धोती नैती भी होती रहे तो अच्छा है किसी रेचक औषधि इतरी फल त्रिफला त्रिकुटा आदि का सेवन अच्छा है चौदहवा कुपथ्य करने से प्रमेह वायु विकार शरीर कंपन आदि रोगों में ग्रस्त हो जाने का भय है पंद्रह शारीरिक ब्रह्मचर्य के समान मानसिक तथा आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य अति आवश्यक है अर्थात आध्यात्मिक शक्तियों का शारीरिक कामों में प्रयोग तथा अपने अनुभवों को दूसरों पर प्रकट न करना चाहिए अन्यथा शक्तियों के खोए जाने की संभावना है सोलह इस मार्ग में आडम्बर बनावट से बचते हुए अपनी शक्तियों तथा अनुभवों को छिपाए हुए साधारण अवस्था में रहना कल्याणकारी है इसी संबंध में बताया गया है यम न न चासतम नास्रुतम न बहुश्रुतम न सुवृत्त न दुर्वृत्त वेद कस्ि सब्राह्मण गूढ़धर्माश्रितो विद्वान अज्ञातचरित चरेत अंधवत् जड़वच्चा मूकवत्म मही चरेत जिसको कोई संत या असंत अश्रुत या बहुश्रुत सुवृत्त या दुर्वृत्त नहीं जानता वह ब्रह्मनिष्ठ योगी है गूढ़धर्म का पालन करता हुआ विद्वान योगी दूसरों से अज्ञातचरित्र है अंधे के समान जड़ के समान और मुख के समान पृथ्वी पर विचरण करें सत्रह अठारह में बतलाए हुए दृश्य ध्यान के निचली प्रकाश रहित अवस्था में ही सामने आते हैं और अधिकतर अपना कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं रखते हैं मन की एकाग्रता में अपने ही पिछले संस्कार वृत्त रूप से उदय हो जाते हैं निर्भय होकर उनको दृष्टा बनकर देखता रहे और यदि कोई अभ्यासी अपने पिछले संस्कार बस इनको वास्तविक रूप से ही अनुभव करे और उनसे अपना अनिष्ट समझकर उनको हटाना चाहे तो संकल्प मात्र से ही अथवा ओम या गायत्री के जब से तुरंत ही अदृश्य हो जाएंगे उन्नीसवा और वे जो ज्योतिर्मय अद्भुत दिव्य प्रकाश के समान सामने आते हैं उनमें भी आसक्त न हो केवल दृष्टा रूप से देखता रहे वो भी अधिकतर अपने ही सात्विक संस्कार होते हैं जो चित्त की में अवस्था में वृत्त रूप से उदय होते हैं तथा ब्रह्मलोक है, की, है। की यह प्रकाशमय अवस्था उस सबीज मुक्ति का अनुभव कराती है जिसका वर्णन अट्ठारह सूत्र के विशेष वक्तव्य में किया गया है बीसवा संख्या सोलह में बतला आए हैं कि योग की शक्तियों को सांस्कारिक व्यवहार की बातों में प्रयोग करना अहितकर है इस संबंध में एक साधक ने जो अपनी प्रारंभिक अवस्था का अनुभव बतलाया है उसको अन्य साधकों के हितार्थ लिखते हैं